श्री पुराण महात्मा महर्षि इस तरह पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव के समाप्त होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवावे और इसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे फिर उसका विधिवत पूजन करें मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए मुने यदि श्रोता विरक्त हो तो इसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य द्वारा होम करना चाहिए मुने प्रत्येक श्लोक श्लोक का द्वारा द्वारा होम होम करना करना उचित है है अथवा अथवा गायत्री गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह पुराण ही शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यशा शक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे न्यूनातिरिक्त तारूप दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें इससे सब कुछ सफल होता है इसमें संशय नहीं है क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के सिद्धि के लिए ग्यारह ब्राह्मणों को मधुमिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दी बुने यदि शक्ति हो तो तीन तोड़े सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा हुई शिव पुराण की पोथी स्थापित तत्पश्चात उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे सोनक इस इस पुराण के के दान से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री सम्पन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का ध्याता होता है बुनः शिव पुराण का वह सारा महात्मा जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया अब और क्या सुनना चाहते हो श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का होता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं जिनके वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों काल उनकी कथा सुनते हैं इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं ते जन्मभाजह खल जीवलोके ये वै सदाध्यायती विश्वनाथम वाणी गुणां स्तौति कथां श्रोति स्रोत दे भव मुतरती भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भ्रासमान हैं, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाली एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ